समाधि पाद के छियालीसवें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं सूत्र है ता एव सबीज समाधि इस सूत्र से पहले बयालीसवें सूत्र से लेकर के 44वें सूत्र तक चार समापत्तियों की चर्चा की है सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा उन चार समापत्तियों को यहां पर ता शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है सा ते ता स्त्रीलिंग में प्रयोग है ता वे चारो समापत्तियां एव ही सभी सबीजह समाधि सबीज समाधि के नाम से कही जाती हैं वे चारों समापत्तियां सबीज समाधि के नाम से कही जाती हैं बीज शब्द को लेकर के हम विचार कर रहे थे ये बीज होता क्या है और बीज शब्द प्रचलित है और विशेषकर किसान लोग तो अच्छी तरह समझते हैं बीज का मतलब क्या होता है क्योंकि किसान वही होता है जिसको बीज के बारे में पता हो अगर किसान को बीज के बारे में पता ना हो वो किसान क्या हुआ वो करेगा क्या इसलिए बीज को अच्छी तरह समझने वाला होता है ऐसे ही यहां पर यदि योगाभ्यासी है योग करता है उसको बीज के बारे में पता होना चाहिए सबीज समाधि ये जो चारों समापत्तियां हैं ये बीज वाली हैं और बीज का अर्थ मोटे तौर पर कारण कह सकते हैं बीज को हम कारण कहते हैं क्योंकि जिसके बिना वो कार्य नहीं होता है क्योंकि बीज तो कारण होता है और उस बीज से जो उत्पन्न होता है वो कार्य होता है बीज से जो उत्पन्न होकर के तैयार हमारे सामने आता है वो कार्य होता है और बीज को कारण कहते हैं तो यहां पर बीज शब्द का अर्थ है कारण अब वो कारण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं पर यहां पर इस सूत्र के अनुसार दो अर्थ लिए जाते हैं बीज का एक अर्थ है आश्रय आधार और इसी आश्रय को आधार को यहां पर सबीज शब्द से कहा है और महर्षि पतंजलि ने इसी समाधि पाद के सत्रहवें सूत्र में इन्हीं चारों समापत्तियों की चर्चा की है वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमांत संप्रज्ञात संप्रज्ञा समाधि के चार भेद बताए हैं वितक विचार आनंद और अस्मिता वितर्क में पांच स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है विचार में पांच सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है और आनंद नामक समाधि में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन अहंकार महतत्व रूपी बुद्धि और सत्व रज तम इनका साक्षात्कार होता है और अस्मिता नामक समाधि में जीवात्मा का साक्षात्कार होता है और यहां बयालीसवें सूत्र में और तैंतालीसवें सूत्र में चौवालीसवें सूत्र में उन्हीं चार समापत्तियों को उन्हीं चार समाधियों को यहां दूसरे शब्दों से स्पष्ट किया है सवितर का का, सविचारा निर्विचारा सवितर का समापत्ति में पांच स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है वितर्क नामक समाधि में भी ऐसा ही कहा वहां वितर्क शब्द से कहा सवितर का शब्द से कहा पर यहां जो बात कही है वहां नहीं कही गई है और वहां जो बात कही है यहां कहते हुए उसके साथ में कुछ और जोड़ दिया क्या जोड़ा है सवितर का समापत्ति में जब उस पदार्थ का साक्षात्कार होता है तो कैसे होता है ये बात वहां पर नहीं कहिए, वहां तो केवल पांच स्थूल भूतों का, साक्ष, का साक्षात्कार होता है ऐसा कहा है वितर्क नामक समाधि में चार पांच महाभूतों का साक्षात्कार होता है यह बात कहिए। बस इतनी बात कहिए। और यहां जो साक्षात्कार होता है वो कैसे होता है शब्द अर्थ ज्ञान नाम, वस्तु और उस वस्तु का ज्ञान तीनों का एक साथ साक्षात्कार होता है यह बात कही है। और निर्वित समाधि में केवल अर्थ अर्थ का साक्षात्कार होता है यह बात कही है। सविचारा समापत्ति में एक और बात कही है। शब्द अर्थ ज्ञान के साथ साथ वहां देश काल और निमित्त का भी बोध होता है स्थान जहा पर बैठकर के समाधि लगाता है स्थान काल जिस काल में जिस समय में समाधि लगा रहा है उस समय का बोध और निमित्त जिसके माध्यम से समाधि लग रही है उस माध्यम को यहां पर निमित्त शब्द से कहा है समापत्तियां समाधियां तो वही हैं जो सत्रहवें सूत्र में कही है उन्हीं समापत्तियों को उन्हीं समाधियों को यहां पर किस रूप में ये प्राप्त होती हैं, उसके स्वरूप को बताया गया है अंतर इतना ही है तो उस सत्रहवें सूत्र में इन समाधियों को सालंबन समाधि शब्द से स्पष्ट किया है महर्षि वेदव्यास ने उनको सालंबन समाधि कहा है और यहां सूत्रकार ने उन्हीं सालंबन समाधियों को यहां सबीज समाधि शब्द से स्पष्ट किया है तो यहां बीज का अर्थ कारण है और वो कारण जो है उस कारण के दो अर्थ है एक अर्थ है आश्रय यानी आधार अथवा आलंबन आलंबन वाली समाधि अब वो जो आलंबन है वो क्या है वो जो आश्रय है वो क्या है वो जो आधार है वो क्या है आश्रय कहो आलंबन कहो आधार कहो एक ही बात है ये कारण शब्द का एक अर्थ है तो जिसके आश्रय से या यूं कहिए जिसके आधार से या यूं कहिए जिसके आलंबन से ये चारों समापत्तियां लगती हैं वो आश्रय वो आधार वो आलंबन कौन है वो आलंबन वो आश्रय वो आधार मन है मन चित्त मन के माध्यम से मन के माध्यम से ये चारों समापत्तियां लगती है मन ना हो तो समापत्तियां समाधियां नहीं लग सकती तो मन यहां आधार है आश्रय है आलंबन है इसलिए कहा है सबीजह समाधि मन जो है जब एकाग्र होता है उस स्थिति में ये चारों समापत्तियां लगती हैं एकाग्रता का मतलब मन की पांच अवस्थाएं हैं उन पांचों अवस्थाओं में एक अवस्था है एकाग्र अवस्था क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध ये पांच अवस्थाएं मन की हैं मन की पांचों अवस्थाओं में योग नहीं होता है मन की दो अवस्थाओं में योग होता है एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में जो पहले सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है अच्छा योगानुशासनम पहला सूत्र है समाधि पाद का उस सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है समाधि तो सामान्य तौर पर सभी लगाता है लगाते हैं उन समाधियों से आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं होता है जो एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है जो निर्द्ध अवस्था में समाधि लगती है इन समाधियों से आत्मा का प्रयोजन पूरा होता है इसलिए एकाग्र अवस्था वाली समाधि निरुद्ध अवस्था वाली समाधि को ही योग स्वीकार किया है तो यहां पर जो बात कही जा रही है आलंबन आश्रय आधार मन है मन के आलंबन से मन के आश्रय से मन के आधार से ये चारों समापत्तियां लगती है और ये मन जब एकाग्र होता है मन की एकाग्र अवस्था में ही ये चारों समापत्तियां प्राप्त होती हैं मन का यहां सहयोग है मन आधार है इन समापत्तियों को प्राप्त करने के लिए इसलिए यहां पर कहा जा रहा है सबीज समाधि ये बीज वाली समाधियां हैं कारण वाली समाधियां हैं या यूं कहिए आश्रय वाली समाधियां हैं या आलंबन वाली समाधियां हैं इसलिए महर्षि वेदव्यास ने सत्रहवें सूत्र में इन चारों समाधियों को सालंबन समाधि कहा यानी आलंबन वाली समाधियों को सालंबन कहते हैं बीज वाली समाधि को सबीज कहते हैं यह है सबीज शब्द का एक अर्थ यानी बीज का अर्थ कारण और कारण के दो अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं इस प्रसंग में एक है आश्रय आधार आलंबन जो कि मन बनता है अब यहां बीज शब्द का दूसरा अर्थ लेते हैं यानी कारण तो है लेकिन कारण का दूसरा मीनिंग वो है अविद्या अविद्या है यहां बीज का अर्थ है अविद्या है यद्यपि अविद्या को रोक करके विवेक को प्राप्त किया जाता है वैराग्य को प्राप्त किया जाता है और समाधि लगाई जाती है अविद्या उदार अवस्था में हो यानी वर्तमान काल में अविद्या चल रही हो यानी अविद्या से व्यक्ति युक्त हो रहा हो तो समाधि नहीं लगा सकता समाधि लगती है विवेक के होने पर वैराग्य के होने पर और यह विवेक वैराग्य तब होते हैं जब अविद्या को रोक दिया जाता है अविद्या वर्तमान में नहीं होती है अविद्या को सर्वथा रोक करके विवेक को प्राप्त किया जाता है क्योंकि अविद्या के काल में विद्या नहीं रह सकती विद्या के काल में अविद्या नहीं रह सकती तो अविद्या को रोक करके ही विवेक को प्राप्त किया गया है वैराग्य को प्राप्त किया है और समाधि लगाई जाती है पर यहां बीज शब्द से अविद्या को ग्रहण करते हैं तो अविद्या की उपस्थिति में समाधि कैसे लगेगी वे विवेक वैराग्य कैसे प्राप्त होंगे इस बात को समझना है अविद्या को रोक लिया गया है नूतन नवीन अविद्या उत्पन्न नहीं होती है लेकिन उस अविद्या के संस्कार मन में रहते हैं अभी संस्कारों को समाप्त नहीं किया है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना ये जो अविद्या है जिसको रोका जाता है वो आगे होने वाली अविद्या को रोके रोका जाता है यानी जिसको विवेक प्राप्त होता है वो आगे कोई अविद्या जन्य। अविद्या से युक्त होकर के कोई कर्म नहीं करता हां इस बात को समझ लीजिएगा जिसको समाधि लगती है वह व्यक्ति अविद्या से युक्त होकर के काम नहीं करता उसके जीवन में अविद्या काम में नहीं आती है यानी वो राग द्वेष से युक्त नहीं होता है क्योंकि उसने रोक लिया है परंतु समाधि से पहले अविद्या उसके पास थी अविद्या से ग्रस्त रहा उस अविद्या के संस्कार उसके मन में हैं उस अविद्या के संस्कार उसके मन में हैं वो संस्कार रूप में वासना के रूप में उसके मन में विद्यमान हैं अभी वो संस्कार अविद्या संस्कार समाप्त नहीं हुए नष्ट नहीं हुए हैं वो असावधानी से कभी आगे उभर सकते हैं यदि व्यक्ति आलस्य प्रमाद से युक्त तो हो जाए आगे चल करके फिर वापस वो उभर सकती है अविद्या क्योंकि संस्कार है बीज है अभी मान लीजिएगा बीज तो है हमारे पास में उसको बोते ही नहीं हम किसान के पास बीज है लेकिन वो बोना नहीं चाहता है वो बोता ही नहीं है खेत में डालता ही नहीं है तो भले ही बीज हो तो वहां कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता उसके पास धान के बीज है गेहूं के बीज हैं अलग अलग बीज हैं लेकिन वो बोता ही नहीं है उनका प्रयोग ही नहीं करता है तो पड़े बीज तो फसल उसके सामने नहीं है क्योंकि बीज बोया नहीं है तो जब तक बीज नहीं बो, बोएगा तो कार्य उसके सामने नहीं आएगा लेकिन बीज है तो कभी ना कभी बो सकता है ठीक इसी प्रकार से अविद्या वासना के रूप में मन में है लेकिन प्रयोग में नहीं लाता क्योंकि विवेक वैरागी को उत्पन्न किया है इसलिए इस बात को हमें समझना है बीज अविद्या बीज का अर्थ यहां पर अविद्या है ओ।